मैं का निर्धारण गोस्वामी जी ने कहा था कि जीव हृदयतम मोह विभिशेखी छूट की ग्रंथि परय नहीं देखी मानस सीमित अहमता में ग्रंथि नहीं दिखाई देती पर यहाँ पर जिस स्वरूप का साक्षार साक्षात्कार करता है और अहंकार के साथ जो ग्रंथि टूट जाती है तो आपका सर्वात्म भाव अपने आप प्रकट हो जाता है अभी हम ऊपर से चल रहे हैं अब आपको नीचे से इस बात को बताएंगे मनुष्य शरीर स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए मिला है श्रुति भी चिंतित है यह चेद वेदी दत्त अस्ति नो चेदिहा वेदीन न महति विनष्टि ही हे मेरे पुत्रों जीवन का विनाश मत करो तुम सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हो बहुत ग्रंथ पढ़े हो पढ़े हो व्यापार भी जानते हो पूजा भी जानते हो पद्धति भी जानते हो प्रवचन भी जानते हो पर तुमने मैं को जाना नहीं तुम बम भी बनाना जानते हो बात ठीक है तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है तुम कहाँ का शब्द कहाँ पहुंचा देते हो कहाँ का रूप कहाँ पहुंचा देते हो जेब में एक यंत्र रखते हो और कहीं से भी फोन करने लगते हो बड़ी बुद्धि तेज है पर कभी विचार किया कि आखिर मैं कौन हूँ जिसके लिए सारा का सारा जगत है उसका स्वरूप क्या है शास्त्र कहता है आप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं आपका शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है आप क्या हैं भगवान ऐसा है आत्मा इस प्रकार का है पर उससे आपका क्या बनने वाला है आपको बनेगा तब जब आपको यह अनुभव होगा कि मैं ऐसा हूँ इसलिए इस जीवन में यह समाधान तो कर ही लेना चाहिए बाकी जो कुछ करो कोई बात नहीं पर यह समझ लो कि इसका समाधान नहीं किए मैं के अर्थ का समाधान नहीं किए मैं का अर्थ नहीं जाने मैं की अनुभूति नहीं हुई तो जीवन अधूरा रहेगा जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं है इसलिए अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान ने कहा कि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है जगत में दो चीजें सबको समझ में आ रही है एक मैं है एक यह है एक बात और आपको समझ में आती है जो मैं है वह यह नहीं होता जो यह है वह मैं नहीं होता यह बात सबकी समझ में है शरीर के अंदर के विषय में तो मैं और बाहर के विषय में यह का निश्चय है शरीर के बाहर के विषय में तो कोई पागल हो जाए तो भले ही मैं मान ले नहीं तो कोई मैं मानने वाला नहीं है मेरा मान लेता है पर मैं नहीं मानता एक महात्मा ने एक सच्ची घटना सुनाई कलकत्ते में एक सेठ रहते थे वे भांग खाते थे एक बार भांग खाकर टहलने गए थे टहल करके जब आए कुछ नशा ज़्यादा चढ़ गया था उनके हाथ में छड़ी थी अपने बिस्तर के पास पहुंचकर बहुत बुद्धि लगाने लगे कि यह शरीर मैं हूं, कि यह छड़ी मैं हूं। अंत में निर्णय किया कि छड़ी के विषय में कि यह मैं हूं। तो छड़ी को बिस्तर पर लिटा दिया और छड़ी जहाँ रखते थे वहाँ खुद खड़े हो गए थोड़ी देर बाद नौकर आया नौकर ने सोचा बाबूजी आज कोने में क्यों खड़े हैं और छड़ी बिस्तर पर क्यों पड़ी है लगता है नशा ज्यादा हो गया है वह जाकर बोला बाबूजी, बाबूजी। तो बाबू बोला चुप चुप बाबू जाग जाएगा बाबू तो बिस्तर पर लेटा है वह जाग जाएगा तू तो हल्ला क्यों करता है हमको ऐसा सुनकर के हंसी आती है पर क्या हम लोगों की दशा यही नहीं है इस छड़ी में मैं कर दिया और जो आप थे जो चेतन था उसे कोने में कर दिया वह कोने में पड़ा रहे कहीं पर उससे कोई मतलब नहीं है इस छड़ी में हमने मैं कर रखा है बहुत जटिलता है यही माया का प्रभाव है इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है इस शरीर में मैं हो जाए इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं हो सकता रोज देखता है कि चिता पर पिताजी का शरीर जल गया पिताजी स्वर्ग गए शरीर यहीं रह गया पिताजी शरीर नहीं हुए तो तुम शरीर कैसे हो सकते हो पिताजी को जाते तुमने देखा नहीं पिताजी निराकार थे कि साकार थे यदि पिताजी निराकार थे तो तुम साकार कैसे हो जाओगे यदि वे साकार होते तो तुम पकड़ ही लिए होते प्रत्यक्ष देख रहा है पर मैं कहते ही शरीर याद आता है इसने मैं कर लिया इसको खिलाने पिलाने संभालने में लगा है यह गिर जाएगा तो मर जाएगा पित्वा मोहमई प्रमादम प्रमाद मदिरा मदिरा मुन्मत्त भूतम जगत यह बहुत बड़ा मोह है दो ही प्रकार का मोह है और जिसके निवृत्ति के लिए पूरे गीता शास्त्र का उपदेश है एक मोह स्वरूप के विषय में है जो सभी को है स्वरूप चेतन है पर शरीर में हमारी अहमता टिकी हुई है इस स्वरूप विषयक मोह के दूर हुए बिना कल्याण नहीं होता है और व्यवहार में कर्तव्य के विषय में भी मोह हो जाता है शास्त्र हमको कर्तव्य का ज्ञान कराता है पर वहाँ मोह हो जाता है अर्जुन को भी मोह हो गया धर्म के पक्ष में खड़ा था सामने अधर्म का पक्ष था अधर्म से लड़ना था पर मोह हो गया यह मामा है नाना है भाई है दादा है अरे तुम मामा नाना काका दादा से लड़ने नहीं आए हो तुम अधर्म से लड़ने के लिए आए हो आपका लड़का किसी के साथ खेल रहा है आप देखते हैं कि हमारे लड़के की गलती है पर आप पक्ष किसका लेते हैं गलत का पक्ष क्यों लेते हैं क्योंकि आपको लड़के में मोह है जज के सामने दो अभियुक्त है एक उसके मामा का लड़का है उसको तो बचाना ही पड़ेगा फिर वह कानून का ज्ञान न्याय में लगाएगा जिस कानून को न्याय करने के लिए पढ़ा था उस कानून के ज्ञाय को अन्याय के संरक्षण में लगाएगा मोह की महिमा अपार है अर्जुन ने शास्त्र का सारा ज्ञान उल्टे पक्ष में लगा दिया पर भगवान उससे विचलित नहीं हुए भगवान जानते हैं कि यह कहाँ यह कहाँ बैठकर बोल रहा है मोह में बैठकर ज्ञान की बात कर रहा है कभी व्यक्ति मोह में स्वार्थ में बैठकर के ज्ञान की बात करता है उसके ज्ञान की बात वैसी ही होती है जैसे अर्जुन की बात थी बात सब शास्त्र की थी पर भगवान ने कहा तुम्हारा कार्य कैसा हो रहा है अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करमर्जुना गीता इस लोक की दृष्टि से परलोक की दृष्टि से तथा ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार की दृष्टि से इन तीनों ही दृष्टियों से तुम्हारा निश्चय गलत है इस शरीर के विषय में कभी इसमें मैं हो जाता है कभी मेरा भी हो जाता है कभी आप कहते हैं मैं दुबला हो गया तो कभी आप कह देते हैं मेरा शरीर दुबला हो गया जिस समय मेरा शरीर दुबला हुआ ऐसा कहते हैं उसी समय सावधान हो जाइए जो मेरा होगा वह मैं नहीं होगा मेरी गाय दुबली हो गई गाय तो आप नहीं हो सकते हो उसी समय सावधान हो जाइए जिससे शरीर के लिए मैं का प्रयोग आपके अंदर नहीं आगे व्यवहार में भले ही कह दें पर आपके अंदर मैं नहीं आएगा इसके लिए क्योंकि जो मेरा होता है वह मैं नहीं हो सकता है वह यह होगा और जो यह होगा उससे पृथक मैं होगा आप कभी कहते हैं मैं दुखी हो गया कभी कहते हैं मेरा मन आज बहुत दुखी है मेरा मन आज ध्यान करते समय कहाँ कहाँ चला गया आपने मन को जाना आप जानने वाले हैं और मन जाना जा रहा है जानने वाला जिसको जाना जा रहा है उससे पृथक ही होता है इसीलिए आप अपने को यह करके जान ही नहीं सकते जो यह करके जाना जाएगा जो लेबोरेटरी की में बहुत सूक्ष्म वस्तु रूप में भी जानी जाएगी वह यही होगी मैं तो नहीं बन सकती है भगवान ने कहा यही परीक्षा है इदम शरीरम कौन्तेय य क्षेत्रमित धीयते एक तथा यो गीता यह कार्य करण संघात जो आपको दिखाई दे रहा है वह खेत है खेत को जानने वाला खेत नहीं हो जाता इसमें जैसा तुमने बोया था मनवाणी शरीर से वैसी फसल काट रहे हो उसको अन्यथा नहीं कर सकते हो यदि वाणी से दूसरों को तकलीफ दिया है तब तुमको स्त्री भी कटु बोलने वाली मिलेगी और लड़का भी कटु बोलने वाला मिलेगा अब सहना ही पड़ेगा क्या कर सकते हो यदि शरीर से तुमने उल्टा काम किया है अपराध किया है रोग शरीर में आ जाएगा सहना तो पड़ेगा ही डॉक्टर भी कह देता है समझ में नहीं आ रहा है यदि आप मन से अनिष्ट चिंतन किए हैं आपको सब जगह संशय हो रहा है कि यह मेरे विपरीत सोच रहा है तो वैसा ही मिलेगा मनुष्य शरीर में मय का निर्णय करना ही पड़ेगा यदि मैं का निर्णय मनुष्य शरीर में नहीं हुआ तो क्या पशु शरीर में होगा क्या देवता शरीर में होगा अन्यत्र होने वाला नहीं है इसीलिए श्रुति कहती है यह चेद वेदित यह मनुष्य शरीर इसलिए मिला है सब छूट जाए कोई बात नहीं पर आत्म स्वरूप प्राप्त नहीं कर सके तो मृत्यु के समय में आपकी हार होगी आपकी जीत भी हार में बदल जाएगी और यदि आपने आत्मस्वरूप प्राप्त कर लिया तो भले आप जगत के सभी व्यवहार में हार गए हों लेकिन मृत्यु के समय आपकी जीत होगी भगवान कहते हैं मामन माम अनुस्मर युद्ध चो व्यवहार तुम सब करो शर्त यह है कि मुझे पकड़ कर करो मुझे भूल करके करोगे तो तुम्हारी जीत हार में परिवर्तित हो जाएगी और मुझे पकड़ कर करोगे तो जगत में यदि हार जैसी दिखाई पड़ रही हो तो वह भी जीत है में परिवर्तित हो जाएगी अंतिम जीत तुम्हारी ही होगी भगवान कहते हैं मेरी सारी सेना कौरवों के साथ लड़ी मैं तो केवल पांडवों के पक्ष में बैठा ही था वे मेरे स्मरण में टिके हुए थे जीत पांडवों की हुई भीष्मोण तथा कर्ण जैसे महारथी थे ये सब होते हुए भी जीत पांडवों की हुई कहा मामल युद्ध च यह किलन है जिसको आपको हृदय में धारित कर लेना चाहिए यदि हमारे व्यवहार में भगवान अनुच्चित नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है इसलिए यह निर्णय हो गया कि जो यह नहीं होगा वही मैं होगा शरीर से लेकर अहंकार परिंत जो जाना जा रहा है वह यह है और जो यह है वह मैं का अर्थ कभी हो नहीं सकता यदि यहाँ तक आप पहुँच गए तो दो प्रश्न अभी रहेंगे आपने बहुत विचार किया और पक्का निर्णय कर लिया कि जानने वाले के नाम मैं है और जो जाना जा रहा है वह यह है पर प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक शरीर में जानने वाला पृथक पृथक है कि एक ही कोई है जो शरीर को माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार से जाना जा रहा है जानने वाला एक है कि जानने वाले अनेक हैं एक गंभीर प्रश्न है दूसरा प्रश्न ईश्वर को कहाँ रखें यह में रखें कि मैं में रखें मैं में ईश्वर को कैसे रख सकते हैं वह तो ईश्वर है और यह में रखेंगे तो जड़ हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा बड़ी जटिल समस्या है भगवान एक टुकड़े में उत्तर दे देते हैं क्षेत्रज्ञ चाप इमाम विद्धि सर्वक्षेत्र भारत अरे अर्जुन अभी सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जानने वाला मैं ही हूँ आप परमेश्वर हैं क्योंकि आप जानने वाले हैं और मैं परमेश्वर कहता है कि सभी क्षेत्रों में जानने वाला मैं हूँ मैं का यही निर्धारण है पर अभी आपने शब्द सुना है जब तक अंदर आप निर्धारण नहीं करेंगे जब तक इस मैं का अभ्यास शरीर के साथ पड़ा रहेगा तब तक झूठा ही जन्म होगा हो पर जन्म तो हो ही जाएगा जन्म कहाँ सच्चा होता है जब अपने यहाँ सारा संसार ही झूठा है झूठा है तो जन्म भी झूठा है वह झूठे जन्म का चक्र तो चलता ही रहेगा वह निवृत्त होने वाला नहीं एक अड़धाली में इतनी कुशलता क्या कहा जाए सारा वेदांत डेढ़ श्लोक में भगवान ने यहाँ रखा है यही निर्णय करो यह मैं नहीं हो सकता मैं यह नहीं हो सकता और क्षेत्रज्ञम चाप्य माम विधि सर्व क्षेत्रीय सुभारत सभी क्षेत्रों में सभी शरीरों में जानने वाला मैं हूँ यह भगवान कहता है सभी शरीरों में जानने वाला भगवान है कि सभी शरीरों में जानने वाले आप हैं मैं का अर्थ और भगवान का अर्थ एक हो गया एक संशय और है कि मैं और यह स्वतंत्र है कि मैं पर यह कल्पित है यदि मैं और यह दोनों स्वतंत्र है तो इसका मतलब जगत भी स्वतंत्र सत्ता रखता है और पुरुष भी स्वतंत्र सत्ता रखता है जैसा कि सांख्य दर्शन निरूपण करता है पर वेदांत इसको क्यों नहीं लेता है और श्रुति का इसमें क्या तात्पर्य है आपके स्वयं के विषय में विचार चल रहा है मानव जीवन जिस लिए मिला है जिस विचार के लिए यह मनुष्यत्व धारण करता है यानी शास्त्र के अनुसार आचरण करता है और फिर भगवान के चरणों को दृढ़ता से प्रकट करके बल प्राप्त करता है उसी का विचार चल रहा है आप ध्यान दें कभी आप अपने गुरु स्थान में जाएँ और गुरु जी अंदर बैठे हैं आप कमरे के बाहर हों बाहर आवाज आ रही है अंदर आपकी चर्चा चल रही है उस समय आप कितने सावधान हो जाते हैं कुछ शब्द न भी सुनाई दे तो आप उसमें जोड़ लेते हैं उसको पूरा कर लेते हैं बहुत धीरे से शब्द हो रहा हो तो भी सुन लेते हैं क्यों सुन लेते हैं क्योंकि यह वह चर्चा आपकी है ठीक इसी प्रकार श्रुति भी आपकी चर्चा कर रही है भगवान भी आपकी चर्चा कर रहे हैं आपको अपने चर्चा में इतनी लगन होनी चाहिए इतनी तत्परता और सावधानी होनी चाहिए तब आप अपनी चर्चा ठीक सुन सकेंगे ठीक समझ सकेंगे ठीक निर्धारित कर सकेंगे इसलिए अंतकरण की शुद्धि में वैराग्य आदि की अपेक्षा होती है शब्द से ज्ञान होता है इतने मात्र से काम हो जाए पर इतने मात्र से काम नहीं होता यहाँ मैं की चर्चा माने आपकी चर्चा चल रही है मानव जीवन में यही निर्धारित करना है कि मैं का अर्थ क्या है दो विभाग जगत में बहुत स्पष्ट है एक मैं और एक यह शरीर के बाहर के विषय में सभी को निश्चय है यह मैं नहीं हूँ पर इस शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत में कभी मैं हो जाता है कभी मेरा हो जाता है इसलिए बंधन का स्थान यही है अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पिता स्वस्वरूपावबोधे न मोक्तुम इच्छा मुमुक्षता वेखनावली भाष्यकार भगवान कहते हैं मुमुक्षा किसका नाम है कहा मुखक्षा अर्थात मुक्त होने की इच्छा पहले बंधन को समझना पड़ेगा कि बंधन कहाँ है शरीर गंगा जी में फेंक देने से थोड़े ही आप शरीर से मुक्त हो जाएंगे अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत में यह बंधा हुआ है यही है जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई यह बंधा हुआ है और यह बंधन कैसे हुआ क्या यह वास्तविक बंधन है कहा वह अज्ञान कल्पित है गोस्वामी जी ने भी कहा कि यद्यपि मृषा यह ग्रंथी मृषा है अज्ञान कल्पित कोई भी ग्रंथि होगी वह सच्ची नहीं होगी झूठी ही होगी पर यह झूठी ग्रंथि से बन गया हमारा मैं शरीर के साथ जिस समय आ जाता है उस समय बड़ी हंसी आनी चाहिए कि देखो सभी का शरीर चिता पर जल जाता है पर कहते भी हैं कि पिताजी स्वर्ग गए तो शरीर मैं हो ही नहीं सकता जो नाटककार होता है उसका मैं पार्ट के साथ झूठा जुटता है सच्चा नहीं जुटता वह चाहे भी तो सच्चा नहीं जुटेगा लेकिन हमारा मैं इस शरीर के साथ सच्चा जुड़ जाता है सच्चे के समान मालूम होता है इसने अपना अपमान कर दिया अब मैं दुर्बल हो गया मैं मर जाऊंगा मैं बीमार हो गया इसके साथ सच्चाई करके जुटता है नाटक के पार्ट की तरह नहीं जुटता है यही अज्ञान बंधन है जबकि शरीर आप हो ही नहीं सकते चाहे कुछ भी कर दो कितना भी इसमें मोह कर लो कोई शरीर के साथ जाएगा इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है हमारा मैं, बड़ा पक्का जुड़ जाता है एक एक इंद्री के साथ ऐसा जकड़ जाता है कि इंद्री के धर्म का अपने में ही आरोप कर लेता है मन के साथ जुड़ जाता है इधर यह भी कहता कि मेरा मन वहाँ चला गया और इधर कहता है कि मैं दुखी हो गया मन के दुख का स्व में ही आरोप करता है इसलिए शरीर से लेकर अहंकार पर्यंत यहीं पर ग्रंथी है बाहर कोई ग्रंथी नहीं है बाहर कोई वस्तु आपको बांधे नहीं है यहाँ भी कोई वस्तु आपको बांधे नहीं है पर खेल यही है कि आपका मय इसके साथ मिल जाता है तदात्म कर लेता है यही बंधन है ज्ञान से यही निवृत्त हो होना है ज्ञान से कोई तोड़फोड़ नहीं होना है आपके शरीर इंद्री में तोड़फोड़ नहीं होना है पर आपका अहम और संबंधित जो मम यही निवृत्ति होना है इसलिए शास्त्र कहता है कि संसार बाहर नहीं है अहम ममेत संसार इसी दो शब्द का नाम संसार है अहम और मम और इन दोनों की सृष्टि आपने किया है सच्चाई से देखो शरीर भगवान ने बनाया पर इसके साथ मैं किसने किया यह तो भगवान ने नहीं किया यह हमारा बनाया हुआ है हमारी सृष्टि यही है जगत भगवान ने बनाया बालक का शरीर भगवान ने बनाया उसके आँख कान भगवान ने बनाए आपने कह दिया मेरा बालक है आपने उसका कोई अंग बनाया ही नहीं आप भगवान को भूल गए और कह दिया मेरा बालक है आप सच्चाई को सामने रख कर कहें भगवान का बालक है तो वहाँ बंधन नहीं है पर सच्चाई को भूल करके जिस क्षण आप कहेंगे मेरा बालक है उसी क्षण आप पकड़े जाएंगे क्योंकि कान भगवान ने बनाया आंख भगवान ने बनाई बुद्धि भगवान ने दी प्राण भगवान चला रहा है संस्कार भगवान जानता है और भगवान को भूल करके कह दिया मेरा बालक है सच्चाई को भूले तो मोह में आए तो बालक से आपको दुख मिलना है कि नहीं मिलना है निश्चित दुख मिलना है यहां से जड़ शुरू होती है ये दो सृष्टि हमारी बनाई हुई है और इनको हमें ही छोड़ना पड़ेगा भगवती इसे छुड़ाने वाले नहीं है अब आप कहोगे कि संत महात्मा गुरु छुड़ाएंगे ये लोग तब ही छुड़ाएंगे जब तुम छोड़ना चाहोगे कोई पशु कमजोर है जमीन पर बैठा है वह उठना चाहे तो जरा आप पूछ सिंह में हाथ लगा दीजिए उठ जाएगा पर वह उठना ही ना चाहे तो आप उसे कैसे उठावेंगे इसलिए गुरु भी उसी को मुक्त कर सकता है शास्त्र भी उसी को मुक्त कर सकता है जो मोक्तुम इच्छा मुक्त होने की इच्छा करता है और मुक्त होने की इच्छा कौन करेगा जो संसार की परीक्षा कर लेगा जो विषयों को पढ़ लेगा जो अलम को हो जाएगा कि जगत के विषय हमको सच्ची शांति नहीं दे सकते इस पढ़ाई को जो पढ़ लेगा और जिसका मन यहाँ से हट जाएगा वही अहम मम को छोड़ने की इच्छा करेगा शास्त्र और गुरु उसका अहम और मम छोड़ाने में समर्थ होंगे मैं का अर्थ क्या है निर्धारण हो गया कि मैं का अर्थ है जानने वाला क्षेत्रज्ञ इदम शरीरम कौनते क्षेत्र नृत्यभिधीये ए तद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विद गीता जानने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता जानने वाला आप हैं और जो भी जाना जाएगा वह यह है मैं का अर्थ निर्धारण हो गया कि जानने वाले के का नाम मैं और जो जाना जा रहा है उसका नाम यह, यह दो विभाग हैं आप जानने वाले हैं तो म, मन भी जाना जा रहा है क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा मन वहाँ चला गया किसने जाना उसको मन को आपने जाना तो मन यह हो गया और मन में मैं नहीं हो जा सकता शरीर जाना जा रहा है आप कहते भी हैं मेरा शरीर दुर्बल हो गया आपका है या किसी का शरीर दुर्बल हुआ है आप दुर्बल नहीं हुए शरीर जाना जा रहा है तो शरीर मैं का अर्थ नहीं होगा इंद्रियाँ जानी जा रही हैं जो इंद्रियों में मैं का अर्थ नहीं हो सकती प्राण जाना जा रहा है तो प्राण मैं का अर्थ नहीं हो सकता आपका मन जाना जा रहा है मन मैं का अर्थ नहीं हो सकता आपका अहंकार भी जाना जा रहा है बुद्धि भी जानी जा रही है कहते हैं मेरी बुद्धि उस दिन विचलित हो गई अरे विचलित होती हुई बुद्धि को जान किसने तुम नहीं विचलित हुए बुद्धि भी जानी जा रही है और इन सबके साथ खुराता हुआ अहंकार भी जाना जा रहा है जो अंतःकरण की एक वृत्ति है यह मैं का अर्थ हो नहीं सकता है और आप कुछ भी कर डालो तो भी नहीं होगा यही मैं को के अर्थ का निर्धारण हो गया जो जाना जा रहा है वह यह हुआ जो जानने वाला है वह मैं हुआ अब इसके बाद एक प्रश्न वह है यह है कि भिन्न भिन्न शरीर में जानने वाला पृथक पृथक है कि एक ही है जो प्रत्येक शरीर में जान रहा है जैसे एक ही विद्युत प्रत्येक बल्ब में प्रकाश कर रही है तो विद्युत एक है बल्ब अनेक है बल्ब में प्रकाश प्रकाशगत भेद है पर इससे विद्युत में कोई भेद नहीं है जीरो पावर का बल्ब है थोड़ा प्रकाश मिल रहा है लाख पावर का बल्ब है ज़्यादा प्रकाश मिल रहा है लाख पावर के बल्ब की कि जीरो पावर का बल्ब बराबरी कैसे करेगा नहीं कर सकता पर विद्युत एक है इसलिए दोनों एक ही है विद्युत रूप से दोनों एक ही हैं यहाँ भी छोटे जीव से लेकर ईश्वर पर्यंत ब्रह्मा पर्यंत बल्ब के समान भेद है इसलिए प्रकाश का भेद है शक्ति का भेद है क्योंकि ग्राहक का पावर जैसे जैसे कमजोर होता गया वैसे वैसे हमारा ज्ञान हमारी शक्ति कुंठित होती गई ब्रह्मा में बड़ा बल्ब है इसलिए वह सर्वज्ञ है सब जान लेता है सब करने में समर्थ होता है हमें एक मकान बनाना हो तो परेशान हो जाते हैं और वह अंतर्मुख होकर के भू ऐसी व्यासिति का उच्चारण करता है तो भू लोग उत्पन्न हो जाता है वहाँ कंकड़ पत्थर की कोई जरूरत नहीं है उसमें शक्ति ज्यादा है ईश्वर सर्वशक्तिमान है क्योंकि उसका बल्ब पूर्ण है हम अल्प शक्तिमान हैं क्योंकि हमारा बल्ब छोटा है इतना अंतर है इसलिए आप ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकते बहुत लोग सोचते हैं कि वेदांत ने जीव को ईश्वर से एक कर दिया इसलिए दूसरा ईश्वर कौन है मैं ही ईश्वर हूँ ईश्वर की बराबरी आप कभी नहीं कर सकते सोचो उसका पूर्ण बल्ब है उसमें सर्वज्ञत्व है हमारे में अल्पज्ञत्व है उसमें सर्व है हमारे में किंचित कर्तृत्व है उसमें व्यापकत्व है हम संकुचित बने हुए बैठे हैं यह नियति के अधीन है काल के अधीन है वह नियति से परे है नित्य है काल से परे है कैसे आप बराबरी करोगे लेकिन फिर भी जीवो ब्रह्म फिर भी एकत्व है बल्ब को छोड़कर के जिस विद्युत में जीरो पावर का बल्ब कल्पित है उसी विद्युत में लाख पावर का बल्ब भी कल्पित है विद्युत में एकत्व है उपाधि में नावनत्व है इसलिए जहाँ कहा जाता है जीव और ईश्वर में भेद नहीं है वहाँ उपाधि को छोड़कर कहा जाता है उपाधि छोड़कर एक मैं ही एक करना नहीं पड़ता एक ही उपाधि से दो मालूम पड़ता है दूसरा प्रश्न यह आता है ईश्वर को कहाँ रखें मैं में रखें कि यह में रखें मैं में रखें तो कमजोर हो जाएगा और यह में रखें तो जड़ हो जाएगा इसका उत्तर ईश्वर देते हैं क्षेत्रज्ञाप इमाम विद्धि सर्वक्षेत्रीय सुभारत गीता हे अर्जुन सर्व क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मैं हूँ जैसे विद्युत कहे सभी बल्ब में प्रकाश मैं हूँ हम लोग इतने कमजोर हो गए कि मोटी बात भी नहीं पकड़ पाते मैं के लिए यह है या यह के लिए मैं है भोक्ता के लिए भोग है या भोग के लिए भोगता है आपके लिए मकान है कि मकान के लिए आप हैं सारा भोग आपके लिए है और आप भोग के पीछे दौड़ रहे हैं आप चेतन हैं भोग के प्रकाशक आप हैं पर जब हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं तो भोग के पीछे दौड़ने लगते हैं यह का अस्तित्व मैं पर खड़ा है आप प्रकाश न करें तो यह कैसे प्रकाशित होगा उसका तो अस्तित्व प्रकाश आप पर खड़ा है परंतु अपनी महिमा को भूल जाए तब कुछ भी हो सकता है आपको भगवान ने संकल्प विकल्प करने के लिए मन रूप करण दिया है पर आज कैसी महिमा है कि करण आपके ऊपर शासन कर रहा है नौकर मालिक पर शासन कर रहा है भूतकाल की बात है जयपुर का राजा था उस समय जयपुर की रियासत थी कई कंपनियां थी राजा की अंग्रेज उसमें मैनेजर से काम करते थे उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व था एक दिन राजा से मिलने के लिए कंपनी का मैनेजर आने वाला था राजा के कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे अरे जरा ठीक रहना साहब आने वाला है राजा का बच्चा वहाँ खेल रहा था उसके मन में आया साहब कोई बहुत बड़ी चीज है इतने में साहब आ गया दरपाली लोग खड़े हो गए सोच उन्होंने शहल दिया बालक ने देखा ओहो साहब आ गया बालक दौड़ करके अपने पिता को पकड़ लिया राजा ने कहा बेटा जिसको तू साहब समझ रहा है वह तो मेरी एक फैक्ट्री का नौकर है जैसे वह बालक अपनी महिमा को नहीं जानता और उस नौकर को मालिक समझकर दौड़ता है इसी प्रकार हमारी दशा है मन नौकर बना करके भगवान ने दिया है जो बहुत सेवा करने वाला है पर हमने उसको मालिक समझ लिया है और उसी का शासन चल रहा है हम अपनी महिमा को भूल गए कि हम चेतन हैं और विषय के पीछे भागने लगे मैं के बिना यह सिद्ध नहीं हो सकता मैं जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक यह सिद्ध नहीं हो सकता यह के बिना आपका अस्तित्व है पर आपके बिना यह का अस्तित्व भी नहीं है प्रकाश भी नहीं है स्वप्न में कोई पदार्थ हो कोई शरीर हो आप ही उसके अस्तित्व हैं आप ही उसके प्रकाशक हैं यह मैं के लिए है यह मैं में कल्पित है क्योंकि मैं के बिना यह का अस्तित्व नहीं है इसलिए मैं से पृथक सत्ता यह की नहीं है यह के कारण यह का विरोधीपन जो मैं मालूम हो रहा है यह भी कल्पित है क्योंकि जब यह का अस्तित्व नहीं रहा तो यह का विरोधी मैं नहीं रहेगा विरोधीपन तो तब होगा जब यह हो और यह ही नहीं है तो यह का विरोधीपन मैं भी नहीं रहेगा यह मैं भी गायब हो जाएगा आपका जो इदम को देखने वाला इदम का दृष्टा है मैं है यह अपने वास्तविक स्वरूप में चला जाएगा क्योंकि यही नहीं रहेगा तब नित्य दृष्टि में आप केंद्रित हो जाएंगे